अंत्यतंतु संयोगादिश्वपी अवच्छेद तंतु नाम उपयोग अंत्यतंतु संयोगादियों में भी आधार रूपेण अवच्छेद आश्रयात्मक अवच्छेद रूपेण आधार रूपेण तंतु नाम उपयोग तंतुओं का उपयोग होता है क्योंकि तंतुओं के बिना संयोग होगा और अंत्य संयोग हुए बिना पट का पूरा नहीं होना है इसलिए अंत्यतंतु संयोग का आश्रय रूपेण अंत्यतंतु भी कारण और उस तार संयोग में सहकारी कारण भी है अन्य चीजें इसे सहकारी कारणों के बिना केवल आश्रय से भी कुछ काम नहीं होगा इसलिए सहकारी कारण भी कारण कारणपोटि में ही है और पकाधिक कार्यों की चरमता अंतिम रूपता में उनका उपयोग अत्यंत आवश्यक है जैसे कि अंत संयोग आदियों में भी आश्रय रूपेण तंत्रों का उपयोग होता है और पेशांश नियमक यदि तंतुओं को आप आधार रूपे नियामक नहीं मानोगे तो क्या होगा अन्यत्र पटोत्पत्ति प्रसंग पटाथ की उत्पत्ति होने लगेगी पट पैदा करने के लिए तंतुओं के बीच क्यों जाते हैं आप घड़ा बनाना है तो मिट्टी लाने क्यों जाना है खिचड़ी बनाना है तो चावल दाल के मिट्टी ले आओ खिचड़ी बनाओ पानी का सब्जी बनता है मिट्टी का खिचड़ी बना लो नहीं बनता क्या पानी का सब्जी बन जाता है लेकिन कोई नहीं खाता है नहीं तो ये है आप कार्यकार का होते फिर इसलिए नियामक रूपे न कार्यकार को आश्रय आश्रित वस्तुओं का बीच में संबंध को मानना ही चाहिए और जब मानना तय हो गया तो परमाणु पार्थिव परमाणुगत प्रथम रूपादी गंधादी की उत्पत्ति के प्रति परमाणु को आश्रय कारण तो मानना ही होगा क्रमेण कार्य कारणारिपरीतम क्षणिक विप्रतिपत्ते उटनीय क्रमशः विभिन्न कार्यों के उत्पादन में समर्थ कारणों को अपने आप कल्पना करना पड़ेगा कहां कैसा है कार्य के अनुसार कारणों को व्यवस्था कर लेनी पड़ती है तीसरे कहते हैं कार्य करना कारणारम कार्य कारण भाव कार्ण की कार्यों के उत्पादन में समर्थ जो कारणों को स्थिर सबसे पहले कहते हैं स्थिर और उसके विपरीत को क्षणिक ऐसा आपको स्वीकार करना पड़ेगा जो स्थिर है वह कारण और जो सब पैदा वह कार्य है वो क्षण है जैसे सोना है सोने में आपने अंगूठी बना लिया अंगूठी कब तक रहेगा कोई निश्चय है कोई, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा रहेगा आप ले जाए उसको बहुत इसको बदल दो भाई इसको ईयर के टॉक्स बना देना काम के टॉप बना बना देगा लेकिन सोना तो ही रह गया ये सोना बदल गया नहीं आभूषण के नाम बदल गए नहीं। पहले आले आ, आकार आकारि का अब कार्य अलग हो गया फिर ले गए कुछ और बना ले बिस्कुट बना दिया क्या करें बिस्कुट रखते ना लोग घरों में फिर मन आ गया कोई कार्यक्रम कुछ उसको कुछ बनानी है फिर उसको कुछ और बना दिया चेन बना दिया इसे कार्य क्षण यह होगा क्षण तात्पर्य नहीं यहाँ पर एक क्षण रहेगा करके अस्थायी कारण स्थिर है और कार्य अस्थिर होता है ये व्यवस्था आपको वर्तमान में पृथ्वी कार्य कारण भाव में अवश्य अपने आप निर्णय लेना होगा आप बहुत गण गंधारियों को पृथ्वी का कारण मानते गुण को भूतों का कारण मानते गुणों को भूतों का कारण मानते माना गंद गुण से पृथ्वी भूत पैदा हो गया रसगुण से जल पैदा हो रूप गुण गुण से से तेज पैदा हो गया, स्पर्श वायु पैदा हो गया और शब्द गुण से आकाश पैदा हो गया ऐसा उनका मानना है उल्टा रास्ता गुणों से वो द्रव्यों की उत्पत्ति मानते अब उसे खंडन करना जरूरी है आपने तो परमाणु शुद्ध कैसे होगा फिर परमाणु की जरूरत ही नहीं रह गई यही गुणों से द्रव्य पैदा होने लग जाए फिर परमाणु की जरूरत क्या अरे परमाणुवाद को स्थापित करने के लिए पहला आपको बौद्धम उसमत को भी खंडन करना पड़ेगा जिसमें उन्होंने गुणों को द्रव्यों का कारण माना परमाणु को खंडन किया अतः हम परमाणु अत्यमु करने जा रहे हैं।, तीन नुम, दो के तो चुके हैं और लेकिन आगे आपको सबसे पहले गंध को सिद्ध करना पड़ेगा पृथ्वी का कारण नहीं हो सकता इसे कहते हैं विवाद अध्यास पृथ्वी आरंभगा न संयोग व्यतिरिक्त सदी भूत गुण इकट्ठे ले लिया सामान्य अनुमान बल विशेष भी करेंगे करेंगे पृथ्वी आरंभ का न संभवंती वो पृथ्वी की आरंभक नहीं हो सकता मैंने पृथ्वी में रहने वाली गंध रूप रसगंध स्पर्श आदि कि प्रत्येक द्रव्य में कितने कितने गुण होते हैं जिनके पता है ना पृथ्वी में चौदह विभाग हाँ, ये सब तो है ना संख्या परिमाण परत्व अपरत्व गुरुत्व ये सब तो है उनका उसके अलावा रूप रसगंशाई तो है ही सब मिला करके पृथ्वी में चौदह आकाश में छह काल दिग्ग में पांच पांच आता में चौदह इस व्यवस्था दी गई है तो इसे गंधाध्या पृथ्वी में रहने वाले गंधादि पूरा चौदह गुणों में से कोई भी गुण जो है पृथ्वी का आरंभक नहीं हो सकता संयोग व्यतिरिक्त होता हुआ भूतों का गुण होने से संयोग सती, जो है भूत गुण तो देवी हित बना दिया संयोग के हो, हुआ गुणों ने दृष्टांत क्या है विभाग के समान विभाग के समान इसी प्रकार रस उदक आरम्भ को नवती रूपम तेज न कम स्पर्शो वायुजनको न शब्दो, आरंभ न नवती इस प्रकार से पांच अलग अलग अनुमान बना लेना पांच पक्ष पांच साधु एक होगा सभी जगह भूत विशेष गुणत्वाने भूत भूतों का विशेष गुण होने से बाह्य कई ग्राही गुणत्वा द्वा अत और भी हेतु तो बना दिया बाह्य एक एक इंद्रियों के द्वारा ही ग्राही गुण होने के नाते वे द्रव्य बक नहीं हो सकते गंधवत् गंध के समान अन्य अनुमानों में गंध दृष्टान लेना पहले अनुमान में कि भागवत ले लो बाकी में सब में सब देना दे कहते गंधत्व को उपाधि दे दोष पूर्वक श्री कहे क्या गंधत्व उपाधि है नक्षत्र उपाधि संका गंधत्व से इन अनुमानों में गंधत्व रूपा उपाधि की आशंका आप नहीं कर सकते क्योंकि साधविका व्यापक नहीं है उपाधि किसको कहते हैं जो साध्य का व्यापक होता हुआ साधन का अव्यापक होना चाहिए आपके जो उपाधि गंधत्व उपाधि साध्य का व्यापक नहीं है क्यों तीन गुरुत्व साध्य से दर्शनार्थ ये गंधत्व गुरुत्व में नहीं है गंधत्व है क्या गंधत्व का रहेगा केवल गंध में गुरु प्रसारियों में गंधत्व नहीं है प्रतिविधियारम्भ करना संभव में बैठा हुआ है साधन का वो अव्यापक है, तो का का भी क्योंकि नहीं है हाँ साध्य बैठा है क्योंकि साध्य जहाँ होगा वहां उपाधि का भी होना चाहिए साध्य का व्यापक होने के लिए ये साध्य तत्रो तत्र उपाधि ये साध्य व्यापक कथा है सीधे सीधे में जहा जहा साध्य हो वहां वहां उपाधि हो तो उस उपाधि को क्या कहेंगे साध्य का व्यापक जैसे जहां जहां धुआं है वहां वहां वन्य कहता हूं क्या हुआ धूम का व्यापक वन्य है उसी प्रकार जहां जहां वहां वह उपाधि कह दो अर्थ क्या निकलेगा वो साध्य का व्यापक कौन उपाधि हो जाएगा साध्य आपका पृथ्वी आरम्भ कम है ना पृथ्वी आरंभ तत्वाभाव कहा है गुरुत्व में पृथ्वी के आरंभकत्व का अभाव कहाँ है गुरुत्व में साध्य है वहां पर साध्य क्या है आपका पृथ्वी आरभ पृथ्वी आरंभ न भगवती का मतलब क्या पृथ्वी ये साध्य हो गया वो कहा है गुरुत्व में है आप उपाधि है क्या गंधत्व नहीं है साध्य उपाधि नहीं रहा अध्य साध्यो नहीं रहा अध गोपाधि नहीं बना सकते न शब्द व्यतिरिक्तव उपाधि शब्द व्यति चरम से अनुमान से अंतिम अनुमान कौन था शब्दों द्रव्यारंभ तो शब्द को शब्द बना दूंगा कदम शब्द व्यरिक्त उपाधि आप नहीं बना सकते और इसी प्रकार से ना भी प्रथम से रस व्यतिरिक्त प्रयोजकों इस प्रथम अनुमान गंध पक्षता पृथ्वी नवती क्या करेगा वो रस को दे देगा रस व्यतिरिक्तव क्यों उपाधि बना अंत वाले में शब्द व्यतिरिक्तम पहले वाले में रस व्यतिरिक्तम उपाधि बना दिया तथ व्यतिरिक्त संयुक्त आरंभक दर्शनार्थ पर सिद्धांति कहेगा ये भी उपाधियां नहीं हो सकते क्योंकि ये भी शादी व्यापक नहीं है ये भी शादी का व्यापक नहीं है शादी क्या पृथ्वी आरंभ का भावत्म ये कहा है आपका युद्ध का आरंभक है ना रस व्यरिक्तम लो उपाधि ये शब्द व्यरतम लो उपाधि तो वहां जो भी साध्य है वे साध्य कहां मिलेगा आपको संयोगादियों में मिलेगा वहां संयोग आदि में साध्य का आरंभ का अभाव का अभाव है साध्य का अभाव है का मतलब क्या साध्य का अभाव है का मतलब क्या हुआ साध्य पहले ही अभावत्मक था साध्य क्या था जल आरभगत्वा नहीं है ये साधित है ना तो जल का भाव, उसका भाव मतलब जल आरभत्व है संयोग में कि परमाणु से ही जल होना है परमाणु होगा तब जल होगा, आरंभ संयोग में क्या है जल आरंभत्व है अर्धा साध्य का अभाव है और वहां तुम्हारा उपाधि बैठा हुआ है रस शब्द व्यतिरिक्त पिन है शब्द भिन्न है वो रस भिन्न है वो संयोग संयोग में रस भिन्न है संयोग में शब्द भिन्न है उपाधि तो है, साध्य? नहीं।, नियम है? साध्य, साध्य नहीं है क्या? साध्य जहाँ उपाधि साध्य नहीं है उपाधि भी नहीं होना चाहिए उल्टा क्या हो गया संयोग में साध्य नहीं है किंतु उपाधि साध्य का अभाव है साध्य नहीं है अभाव है हमारा पृथ्वी आर गम जलार्मकम न भवती तेजारंभकम न भवती ये सब था साध्य हमारा अभावात्मक साध्य ना सर पृथ्वी का भावत्वम अभाव शब्द क्या होगा पृथ्वी आरंभ भावत्वम जलारंभ का भावत्वम तेजारंभ का भावत्वम वायु आरंभ का भावत्व भाव आकाशारंभ अभावत्वम यह हमारा साध्य था इसका भाव क्या होगा तो अभाव भाव, भावात्मक है न घट के अभाव का अभाव का मतलब क्या घट है तदत पृथ्वी का आरम्भ नहीं है ऐसा नहीं है तो मतलब है।, कि है संयोग में। तो है संयोग में में तो और वहां उपाधि आ गया गड़बड़ हो गया आते भी उपाधि उपाधि नहीं है उपाधि तो का लक्षण नहीं जा रहा साध्य व्यापक व्यापक तो माना चाहिए उपाधि का नहीं है ये मध्योमय और अपनी मध्य निराकर अनुमान और देना कौन वायु के उन अनुमानों में भी किसी प्रकार देता है इत्यादि उपाधिया देता है उन उपाधियों को भी पूर्वोक्तियुक्ति से खंडन मानना चाहिए अतो इसे निष्कर्ष निकला एक है पृथ्वी आधी के आरम्भक नहीं है कौन है उन गंगादियों से भिन्न है ना? इसी को देखते आता गंगादी व्यतिरिक्त उपाधान सिद्धि गंगादी से भिन्न कोई न कोई उपादान कारण है ये मानना पड़ेगा और वो उपांगण कौन है तो पूर्वानुमान उनसे सामने सिद्ध कर दिया है वह परमाणु ही हो सकता है दूसरा नहीं हो सकता इस तरह से परमाणु की सिद्धि हो गई और बौद्धों के मत में गंगाधी में पृथ्वी का कारणत्व तो खंडन विवाद अध्यासम कार्यम समवाय कारणगम भाव कार्यवाद घटवत्वादास्पद का वह समवाय कारण वाला होता है क्योंकि वह भाव कार्य जैसे घट ये घट भी कोई न कोई समवाय कारण वाला है क्योंकि ये विचार कर रहे हैं या जान करके कि जिसको हमने कारण कहा है व कारण कोई कह सकता है निमित कारण क्यों ना हो परमाणु कोई है परमाणु को आप असम कारण मान लो तो हमें कहना है कि नहीं नहीं जिस परमाणु को हमने पूर्व अनुमान से सिद्ध किया वह परमाणु उपादान कारण ही है अर्थात हमारी भाषा में समवाय कारण ही है वो वह या निमित कारण या सहकारी कारणों में परमाणु को नहीं रख सकते इसके लिए जानवे अनुमान बनाया विवाद अध्यास जो कार्य दृढ़कारी कोई न कोई समवाही करने वाला है उपादान करने वाला है भाव कार्य होने से घटवत घट गट के समान ये तुम्हें भाव विशेषण क्यों दिया कोई पूर्व पक्ष कह सकता है भाव कार्य तत्व क्यों कहते हो कार्य तत्व क्या है दो भाव विशेषण क्यों दिया आपने नचे व्यक्ति विशेषण आपका कार्य तुम्हारा ध्वन विचारा क्यों कार्य तुताभाव में भी रहता है तो न्याय को वैशिषिक प्रधान प्रध्वंसभाव मानते हैं ना वो कार्य है कार्य है ना प्रधान साधि उत्पन्न होता है प्रधान घट को तोड़ोगे आप तो घट का ध्वंस तो उत्पन्न हो गया उत्पन्न हो होने से कार्य है तो अभावत्मक है इसलिए भावात्मक कार्यों का ही समय कारण होता है अभावात्मक कार्य का हमें समय कारण सिद्ध करना नहीं है अतएव कहते हैं भाव कार्यक विशेषण जो भाव विशेषण दिया कार्यक्रम वो तो कोई गलत नहीं वर्त विशेषण नहीं है धन साध में होता हुआ विचार को निवारण करने के लिए भाव विशेषण है विवाद कार्यम समवायि कारण कार्यवाद भावूर्तवाद के चित्त कुछ लोग ऐसा भी अनुमान करते हैं समय कारणता सिद्ध कर परमाणु में, में समवायि कारणता पहले परमाणु सिद्ध हुआ उससे फिर अन्य कारणवादों को खंडन किया गंधादी को जो कारण मानते हैं उनका खंडन हो गया तत्पश्चात उस परमाणु में समय कारण तो सिद्ध किया और अब लेकिन कहते जिस अनुमान से हम लोग ने समय कारण सिद्ध किया परमाणु में उससे भिन्न अनुमान कुछ लोग बनाते हैं उसी काम के किस काम के लिए परमाणु में समय कारणत्व तो स्थापित करने के लिए क्या अनुमान बनाया उन्होंने विवाद अध्यास जोर्णकारी कार्य है वो कैसा है समय वाला होता है क्यों कार्य होने से महामूर्खिया महत्व परिमाण विशिष्ट मूर्त होने से महामूर्त का मतलब क्या महामूर्खत्व नहीं बना देना महामूर्तत्व महामूर्खत्व करके तो गड़बड़ तो हो जाएगा तो महामहत्व मूर्तत्व मूर्त तो घट घट के समान दिया भी भी कैसा है है है वाला होता हुआ, हो तो है। कोई कोई होता हुआ अतः उसका कोई कोई और घट में तो है ही अतः अनुमान व्याप्ति आपने ग्रहण कर लिया घट में जो जो कैसा होता है महामूर्त होता है वह निश्चित रूप में समयकरण वाला होता है घटना महामूर्त परिमाण मूर्ख महापरिमाण महत्व परिमाण वाला होते हुए मूर्त द्रव्य होने के नाते वह भी कैसा है निश्चित वाला रूपये कार्यको हेतु सामान्य हेतु कार्यक्रम घट में कार्यकु तो और इसलिए वह समय कारण करता अतएव विवादास्पद जो ग्रणुक में भी बात सिद्ध हो गया ग्रणुक भी एक कार्य है महत्व सती मूर्त हम यद्यणुक नहीं लेना चाहिए हाँ त्रसण लेना चाहिए पक्ष में कि दणुक में महत्व भी आया नहीं है तो महत्व का आरंभक है केवल ईश्वर ने जाने जाने केचित कह दिया के क्यों का है क्योंकि वो लोग त्रसण सबको लेते हैं को भी ले रहा वो पक्ष में और पक्ष में दुणुक लेंगे तो समय कांड घटेगा लेकिन हेतु नहीं घटेगा कार्य हेतु तो घट तो जाएगा कारित हेतु तो घट जाएगा यदि लेंगे तो लेकिन लेंगे तो, तो नहीं घटेगा महत परिमाण वाला नहीं क्योंकि इसके आया है क्योंकि जुड़े हुए हैं द्वित विशिष्ट परिमाण विशेष मान लिया हमने और तृत्व तो आए बिना महत्व परिमाण नहीं आएगा अच्छे द्रुणुप में महत्व सती मूर्तत्व हेतु नहीं है आ तो ऐसा करना पड़ेगा इस अनुमान को दो भाग में लेनी पड़ेगी एक बार पक्ष बना दो तरह श्रेणु हेतु तो क्या होगा महामूर्त दूसरा बना पक्ष दृढ़ उसे कार्य ऐसी व्यवस्था देनी पड़ेगी समय कारण वाला है क्योंकि वह कार्य है अथवा महामूर्त है महत्वयुक्त मूर्त परिमाण दृढ़ मूर्त होने पर वहां महत्व परिमाण नहीं होता श्रेणु से आरंभ कर घट पर कार्यवर्ग संपूर्ण संपूर्ण है महामूर्त परिमाण वाले हैं इसलिए महामूर्त हेतु के प्रति पक्ष क्या हमारा त्र से लेकर घट तक पूरा को छोड़ देना इस अनुमान से दृढ़ की सिद्धि कर लेना इसलिए उस अनुमान से पहले क्या करना दुड़ का सिद्धि कर लेना जब दृढ़ सिद्ध हो गया फिर करना विवाद आस्पदन दृढ़ कारण कार्य ये, सावयव ये भी तो, तो सावयत्वाण है लेंगे इसलिए कौन है वो परमाणु में देणु का अवय क्या होगा परमाणु तो होगा विवाद अध्यास कार्य महत्व समय कारण तंतवत् श्रेणु क्या कैसे हैं वो भी कोई ना कोई समवाय कारण वाले हैं विवाद्यासम कार्यम ये क्या लेना यहां पर कार्य त्रशणु किसी महत्व परिमाण से ना त्र से घट तक सकल कार्य को लो विवाद कार्यम हो गया त्रशेणु से घटता ठीक और ये कैसे हैं महत परिमाण वाले हैं कैसे है वो महत्व परिमाण वाले हैं क्यों समवाय कारण वाला होने से समवाय कारण तंतुवत तंतु के समान इस तरह से उनके चित के खिलाफ हमने ये अनुमान बना लेंगे अपने तुम तो कुछ और लोग उल्टा पुलटा अनुमान बना रहे हैं देखो भाई प्रत्यक्षत्व प्रत्यक्षण है ऐसा अनुमान करने लग जाते भाई प्रत्यक्ष उद्धार है वो क्योंकि योगियों को परमाणु का प्रत्यक्ष हो जाता है योगी लोग परमाणु को प्रत्यक्ष कर लेते हैं परमाणु को पकड़ कुछ बना भी लेते हैं शरीर भी बना लेते हैं अपना अनेक शरीर बनाने की क्षमता होती है सिद्ध योगियों को ऐसे योगी लोग देखे बड़ा सुगंध पैदा कर दे गुलाब पैदा कर दे अरे साईं बाबा थे ना कई चीजें देते थे वो देते थे इनसे बड़ा आश्चर्य वो क्या देते थे वह छोड़ो बड़ा आश्चर्य दूसरे देखते तमाशा उनको फोटो से भगूति गिरता था फोटो से और एक बड़ा शक्ति का उपासक था उनको गुरु मानने लग गया सतीश साहब को और का फोटो से कुमे टप टप टप टप। से हमने देखा है अपने से। वो बना के दे देते थे वो आप ढोंग कह सकते हो नाटक कर सकते हो तो मंत्र तंत्र बोल सकते हो कुछ भी आरोप लगा लो लेकिन इसमें क्या कहोगे फोटो से टपक रहा है वो तो आदमी है नहीं वहां फोटो है मैसूर में देखा कुमकुम टपकता मंडिया में देखा तो हुआ। आपने आपने आपने आ, वो वो अपने तो टैर तांत्रिक लोग कर देते हैं। वो बड़ा बात नहीं है तांत्रिक लोग दो तो फोटो के मुर्दे को चला देते हैं। आपने देखा नहीं ना अभी <laughs> <laughs> हाँ। हमें ऐसे भी चित्र तमाशा देखी है तो ये था इसमें ही चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट में एक तांत्रिक ने करा से घर पर करता था वो लोग बड़े परेशान थे क्या हुआ नाली है ना नाली जो गंदा पानी गंद, कचरा जाता है जो सरकारी नाली में तो गांव है, तो है वो नाली के अंदर से एक डिब्बा चलता हुआ है पैकेट तो एक कपड़ा बंधा हुआ है आश्चर्य है वो नाली में पानी है वो पैकेट गिला नहीं पैकेट के कपड़ा भी गीला नहीं वो आया सीधे मकान के अंदर घुस रहा है नाली पार किया से ऊपर टपका कौन पैर नहीं कोई चक्का नहीं फका नहीं कुछ नहीं चल रहा होगा और सीधे इनके रसोई के दरवाजे में घुसने की चेष्टा कर फिर हम गए उसको गायत्री मंत्र से बांध दिया कीलन किया उसको कीलन करने के बाद स्थिर हो गया फिर हमने उसका जो उत्पादन कर दिया फिर उच्छेदन किया फिर उसको हाथ भी लिया खोला तो उसके अंदर उस घर के मालिक का बार बार रिसाब देखे उसने उठाया बाल थे उसके मर्डर करने के लिए भेजा था वो अब वो बाल था और सुअर के दांत और अगरबत्ती जलता हुआ उसके अंदर है जब खोला तो सारी चीजें निकली और भी कई चीजें थे फोटो पटान चीजें सब बंद करके भेजा देवता का फोटो चल रहा है तो बड़ा आश्चर्य नहीं है ना इसीलिए महात्मा का फोटो चल दिया तो कौन सा बड़ा आश्चर्य ऐसे थोड़ी होता है ऐसे तांत्रिक है कहा हमारे पास तंत्र की भी सीमा हर चीज की सीमा होता है कल्पना थोड़ी हो जाता है सैनिक की जरूरत नहीं एयरप्लेन की जरूरत नहीं हवा से से उड़ तंत्र ऐसे थोड़ी होता है पासपोर्ट भी क्या जरूरत हवा से भौतिक कार्य न सीमा के अंदर चलता है तो ऐसे ऐसी चीजें हमने अंकोन से देखी और नष्ट भी किया और भी प्रयोग किया कुछ उसमें तो नष्ट तो हो कहने का मतलब बिल्कुल वो जड़ है सारी चीजों इन आश्चर्यों नाली से आ रहा कपड़ा गीला तक नहीं हो रहा है अंदर में अगरबत्ती जलता हुआ बैठा हुआ है। क्या कमाल है। वो बुझेगा जैसे आदमी बुझेगा मरेगा यह उसका मतलब था अंदर धीरे धीरे हफ्ता भर दस दिन में जैसे भी वो बुझ जाएगा उस दिन वो मरेगा अब फिर हमने क्या किया उसको इसलिए हमने देखा, उसको बुझाऊंगा तो फिर खतरा है घर है। फिर हमने उसको उल्टा हम लोगों के उल्टा बाण बोलते हैं तंत्र शास्त्र में उल्टा बाण होता है जिसने बाण छोड़ा है उसी की तरफ बाढ़ा बाढ़ कर दिया फिर उल्टा बाण प्रयोग किया उसको मन का तो भेजा दे रहे फिर उसको ऐसे बंद बुंद कर, कर दिया फिर उल्टा बाण छोड़ा और फिर वापस हो गया उस रास्ते से चला गया वो हम वही रहे पंद्रह दिन तक जान करके हमने आश्चर्य उल्टा बन जब गया कमाल उस भगवान की कृपा थी उसकी नजर ही नहीं तांत्रिक का उसे घर तो पर पहुंच गया वो और तांत्रिक को पता नहीं चला उसके घर तो uh, exactly. तो में लौटा है तांत्रिक का ग्यारह दिन मृत्यु हो गई ग्यारह दिन में मर गया पूरे गाँव में हल्ला तांत्रिक गया तांत्रिक मर क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया मैंने गाँव में चुप परिवार को चुप रहना नहीं तेरे पीछे पड़ जाएंगे लोग मौत उसी को मार दिया हाँ अचानक रात में सबके खोपरे पे सबके चारा पर नमकीन गिरेगी नमकीन टप टप टप टप टप बारिश बारिश कमरे के अंदर सारी खिड़की दरवाजा बंद अंदर सो रहे हैं। नमकीन गिर रहा खाओ परेशान लोग एक एक तंत्र विद्या उठपटा काम करते डराते लोग मैंने कुछ एक दो उपाय बता दिया उसके बाद वो ठंडा हो गया मामला हाँ बस जो उपाय बताया था ना उसी से खत्म हो गया काम माया करके फोन नहीं आता था माया इस तरह से होते विचित्र विचित्र विजे कोई आश्चर्य नहीं है ये वो तो विचित्रता की ना कि जो आदमी अपने दिशा से कुछ बना रहा है परमाणु को इस्तेमाल कर कुछ बना दिया बड़ी गलत चीज है लेकिन आपने फोटो की पूजा की फोटो से भगूति गिर रहा है कुमकुम गिर रहा है ये परमाणु कहा से आ गए बन गए वहां वैसे महापुरुष लोग इस कलियुग में भी हुए जो परमाणु और इस्तेमाल करके संकल्प जो चाहते वो बना देते थे जो महेश महर्ष महेश के गुरु ब्रह्मानंद जी बड़ा प्रसिद्ध इसी से हुए थे वो रिम सिद्धिया देखते देखते, देखते हाथी कर देते थे जो बोलो क्या चाहिए तुमको बोलो महाराज गुलाब फूल चाहिए यूज़ गुलाब फूल के लिए एक मिलिट्री वाले परीक्षा लेने के लिए कहा महाराज बहुत सेवा भी करते थे परिवार वाले उनको तो महाराज बहुत परेशान हुआ हमको ट्रांसफर लेटर दे दो ट्रांसफर लेटर वो तो पोस्टिंग वहां से हमारे दूसरे की वो जाए ट्रांसफर लेटर बना के दे दो महाराज जी को मैंने पता नहीं किया आया ठीक है बोलो कौन सी जगह के चाहिए अरे जग खाली है ना जगह का नाम तो लिखना पड़ेगा तुम जहाँ बोल दो कागजर <laughs> हुआ, हुआ, क्या रे, उसको तो मिल गया लेटर वो जाके नौकरी ज्वाइन कर गया ट्रांसफर हो गया वो ऐसे सिद्ध महापुरुष <laughs> शंकराचार्य के जो स्वरूप शंकराचार्य के गुरु है ना यहाँ पर यहाँ थे शंकराचार्य पद प्रति के जो मठ केवि गुरु हैं तो ये लोग इसी कलयुग के अभी पचास साल पहले की कहानी बता रहा पुरानी भी नहीं। hmm. जो कर रहे इसलिए तो हो जाएगा आम आदमी के लिए बाह्य सती कहेंगे क्यों कह रहे हैं वो योगियों के दृष्टिकोण से बाह्य अप्रत्यक्ष समय कारणत्वते योगी प्रत्यक्ष समिगम्य परमाणु अनेकगत परिहार्थम असमदादित विशेषणियम इस क्या करते हैं असमदादि विशेषण दे देना इसलिए सारी बात कह रहे बाह्य आदि शब्द प्रयोग कर रहे हैं योगियों को परमाणु का प्रत्यक्ष होता है इसे मान करके ऐसे दृष्टिकोण में क्या बोलना हमको असमदादि विशेषण असमदादि बाहि अप्रत्यक्ष परमाणु कैसा है हम लोगों के इन बाह्य इंद्रियों के द्वारा अप्रत्यक्ष होता है इसे असमदादि बाह्य अप्रत्यक्ष समय कारण ऐसे अनुमान जो देते हैं उनकी मतलब यह हुआ कि योगी प्रत्यक्ष को परमाणु परमाणु में, रख में का करने के लिए देना जरूरी है तथा जो व्यर्थ विशेषण उत्पाद प्रतिवादिनो भी आवृत्ति बाबत लेकिन असम कहने पर भी यह समस्या है कि व्यर्थ विशेषण तब भी आएगा क्योंकि प्रतिवाद योगी को मानते ही नहीं जो लोग तो उनका क्या होगा उनके दृष्टिकोण में व्यावर्ती नहीं रह गया मन मनुष्य विचार मन भी हो जाता है मन में विचार हो जाएगा क्योंकि अन्य जो बाई इस प्रकार का हित प्रयोग जो अनुमान किया करते हैं वे योगी प्रत्यक्ष को भी प्रमाण मानते हैं अतः परमाणुओं में योगियों की प्रत्यक्ष विषयता की समवाय कांडता रह जाने पर महत्व जाएगा महत्व तो भी अति का हो जाएगी व ना हो इसे उनको क्या करना पड़ा असमदारी विशेषण देना पड़ा उसकी निवृत्ति के लिए प्रत्यक्ष का असमदारी विशेषण देना चाहिए असमदारी विशेषण योगी प्रत्यक्ष को प्रमाण न मानने वालों की दृष्टि में क्या हो जाएगा व्यर्थ विशेषण का दोष हो जाएगा जो योगी प्रत्यक्ष मानते हैं उसके दृष्टिकोण में असमद विशेषण जरूरी है और योगी प्रत्यक्ष नहीं मानते हैं उनके लिए विशेषण व्यर्थ विशेषण दोष हो जाएगा से उपय तस्पा सर्जो फंसता दिया तो फसा नहीं दिया तो फसा अच्छा इतना ही नहीं असमदादी के बात ही नहीं उसके मत में असमदादी विशेषण से किसकी व्यावृत्ति करोगे व्यावर्ति की अभी अभाव हो गया जो लोग योगी और योगी प्रत्यक्ष को मानते नहीं है उन सिद्धांतों में व्यावर्ती का ही अभाव हो गया योगियों को व्यावर्तन करने के लिए आपने असमी कहा था अबर्ति ही नहीं रह गया तो व्यावर्तन के लिए आप विशेषण क्यों दोगे इसे व्यावहारिक भावा और मन में विचार भी है क्योंकि मन में अलौकिक प्रत्यक्ष की विषयता है और समय कारण के प्रति मन समय कारण मन में समय है और आपके बाह इंद्रियों का प्रत्यक्ष क्या हुआ नहीं बाह अप्रत्यक्ष भी है पूरा कपूर तो कट गया साध्याण हित तो घुस गया वे विचार हो गया मनसी व्य विचारश्च साध्य नहीं है ना वहां पर महत्व परिमाण मन का परिमाण कितना क्या है मन कितना लंबा जोड़ा होता है नहीं आय अनुसार अनुपरिमाणी होता है इसलिए मन में महत्व रूपी साध्य का अभाव है महत्वभाव अधिकरण में हेतु चला गया साध्य भाव अधिकरण हेतु का जाना ही का नाम व्य है तस्मत इसलिए त्रिणुक परमाणु सिद्धि इसीलिए हमारी कह प्रक्रिया से चलते आपको अनुमानों से तृणुक की सिद्धि तृणुक के अवयव दृणुक की सिद्धि उसका अवयव परमाणु की सिद्धि कर लेना चाहिए कार्य द्रव्य अजन्यम मूर्तम अणु नित्यो मूर्तम परमाणु कहते हैं एक नाम रख दे रहे अणु केवल अणु परमाणु अणु त्र श्रेणु दृढ़ कैसा है जिसको अणु नाम दिया जा रहा है कार्य द्रव्य अजन्य कि किससे जन्य है वो परमाणु से जो परमाणु से जन्य है परमाणु क्या कार्य है क्या इसलिए कार्य द्रव्य अजन्य कह दिया कार्य द्रव्य से जन्म वो नहीं है और अमूर्त भी है उसका नाम अड़क में क्रिया होगी आपस में सही होएगा तब तो त्रष्णु पैदा होगा मूर्त तो उसमें है कार्य द्रवि अजन्य सती मूर्तत्व का लक्षण हो गया और नित्य मूर्त परमाणु का लक्षण हो गया जो नित्य होता हुआ मूर्त है उसी का नाम परमाणु है इस प्रकार से परमाणु का लक्षण सिद्ध कर देते हैं तो सिद्धि प्रकरण पूरा हो गया पहला क्योंकि इनका कुल मिलाकर दस प्रकरणों में पाठ पढ़ेंगे या आप मान मनोहर दस प्रकरणों में विभक्त है पहला प्रकरण का नाम सिद्धि प्रकरण था इसमें ईश्वर सिद्धि अवयवी सिद्धि और परमाणु सिद्धि तीन महत्वपूर्ण चीज जो अन्य दर्शन कर लोग विवाद करके खंडन मंडन किया करते हैं बहुत तो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं इस नाम ईश्वर को सिद्ध किया बहुत तो लोग अवयवी नहीं मानते हैं हमने अवयवी सिद्ध कर दिया बहुत लोग परमाणु को नहीं मानते हैं हमने परमाणु को सिद्धि प्रकरण पूरा हो गया इसके बाद लक्षण प्रकरण आरंभ होगा लक्षण प्रकरण में भी अनेक विभाजन कर देंगे द्रव्य प्रकरण अलग है गुण प्रकरण अलग है सब अलग अलग प्रकरण होगा उसमें दूसरा प्रकरण का नाम है द्रव्य प्रकरण वो अब आरंभ हो